दोस्तों, कभी फील किया है कि जब जिंदगी किसी और दिशा में जा रही होती है, हम उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, प्लान बनाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और जब वो प्लान फेल होता है, हम टूटे हुए महसूस करते हैं। एकटोले कहता है, यही रेजिस्टेंस ही तुम्हारा सफरिंग है। जिंदगी स उस मोमेंट को जो तुम्हारे सामने है, ना उससे ढूंढने की कोशिश, ना उससे भागने की, बस एक्सेप्ट कर लेना। वो कहता है, When you surrender to what is, you become one with the flow of life itself। यानी, जब तुम अपनी कहानी छोड़कर रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, तो जिंदगी तुम्हारा एनिमी नहीं रहती, वो तुम्हारा टीचर बन जाती है। सोचो, बारिश और तुम भाग रहे हो छतरी ढूंढने। बारिश लुकती नहीं, लेकिन तुम भीख कर एर्रिटेट हो जाते हो। लेकिन एक मोमेंट में अगर तुम रुक जाओ, आंखें बंद करो और बस महसूस करो, तो पता चलता है कि बारिश कभी प्रॉब्लम थी ही नहीं, तुम्हारा रेजिस्टेंस प्रॉब्लम था। एकड़ कहता है, सरेंडर का मतलब वीकन तो तुम्हारा माइंड चुप हो जाता है Resistance तुम्हें Blind बनाता है Acceptance तुम्हें Aware बनाता है Surrender का मतलब है अपने अंदर से कहना जो हो रहा है वो भी जिन्दगी का हिस्सा है और ये कहने के बाद तुम्हारा अंदर एकदम Light हो जाता है टोले कहता है Whatever you fight, you इंसान हो या हालत, तुम उसे एनर्जी देते हो, लेकिन जब तुम उसे एक्सेप्ट करते हो, वो अपनी पावर खो देता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो, तुम्हारा एक फ्रेंड तुमसे रूड बिहेव करता है, तुम गुस्सा होने लगते हो, माइंड में तुरंत जजमेंट आता है, लेकिन अगर तुम उस मोमेंट बस एक डीप ब्रेथ लो तुम अपने अंदर के stillness से respond करते हो और वो situation dissolve हो जाती है। Surrender का मतलब life से give up करना नहीं, बल्कि उसके flow पे trust करना है। वो कहता है, life will always give you what you need, not what you want। और जब तुम अपनी चाहत के बजाय उस wisdom पे trust करते हो, तुम्हें हर चीज़ सही वक्त पे मिलती है। दोस्तों, जब तुम surrender करना सीख जाते हो, तो तुम्हारा अंदर इगो से फ्री हो जाता है अब तुम्हें सब कुछ प्रूव करने की जरुरत नहीं न किसी चीज के अगेंस्ट रियक्ट करने की तुम सिर्फ फ्लो में जीते हो और वही है ट्रू फ्रीडम एकट कहता है Surrender is the simple but profound wisdom of yielding to rather than opposing the flow of life और � बस याद रखना, शायद ये गलत नहीं, ये तुम्हारा next awakening हो। Surrender कर दो, जिंदगी से मत लडो, उसे feel करो, उसके साथ बहें जाओ, क्योंकि जब तुम resistance छोड़ देते हो, तुम्हें realise होता है कि जिंदगी कभी तुम्हारे खिलाफ थी ही नहीं, तुम बस उसके साथ dance करना भूल गए थे। और दोस्तों, इसी awareness के साथ Eckhart Tolle अपनी किताब के last messages एक realization जहां सब कुछ dissolve हो जाता है और सिर्फ अभी बचा रहता है.